महाभारत आदि पर्व सततमो षटदिकततमोध्याय भीमसेन के द्वारा कर्ण का तिरस्कार और दुर्योधन द्वारा उसका सम्मान व सम्पान वाच ततः स्रप्तोत्तरपट सवे पथु विवेशाधिथो रंगम यष्टिप्राणो भय न वह चंपायन जी कहते हैं जनबे जय लाठी ही जिसका सहारा था वह अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ सा काँपता काँपता रंगभूम में आया उसकी चादर खिसक कर गिर पड़ी थी और वह पसीने से लतपथ हो रहा था तमालो क्य धन त्यक् पितृगौरवयंत्रित कर्णों में से कार्दशिरा सिरसा समुबंधत पिता के गौरव से बंधा हुआ कर्ण अधीरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंह से नीचे उतर आया उसका मस्तक अभिषेक के जल से भींगा हुआ था उसी दशा में उसने अधीरथ के चरणों में सिर रख कर प्रणाम किया तथ पादाद्य पटानतेन सतम पुत्रेति परिपूर्णार्थम अधिरत ने अपने दोनों पैरों को कपड़े के छोर से छिपा लिया और बेटा बेटा पुकारते हुए अपने को कृथार्थ समझा परिसह विप्ल अंगराज्याद्रम अश्रुभ शिशय पुनः उसने स्नेह से विभल होकर कर्ण को हृदय से लगा लिया और अंगदेश के राज्य पर अभिषेक होने से धींगे हुए उसके मस्तक को आंसुओं से पुनः अभिषिक्त कर दिया तम सूत सूतपुत्रो यम संचित पाण्डव भीमसेन अस्तदावाक्यम अब्रभित प्रसन्न अधीरथ को देख कर पांडुकुमार भीमसेन यह समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र है फिर तो वे हँसते हुए से बोले न तुम्हारे तोमर्ति पार्थे न पुत्र सुतपुत्र ऋणे वह प्रदो तो, प्रदोद गृह्यता अरे ओ पुत्र तू पुत्र, तो, तो अर्जुन के से मरने योग्य भी नहीं है तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है अंगराज्यम चारहस्व नराधम स्वाहुतास उपभोक्तुम नाधम स्वाहुता नराधम जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडास को कुत्ता नहीं पा सकता उसी प्रकार तू भी अंगदेश का राज्य भोगने योग्य नहीं है एवं मुक्तस्तः करण कि प्रस्फूरिधर गगन स्थम स्वस्थ दिवा कर बुदय क्षत भीमसेन के जो कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होठ कुछ काँपने लगा और उसने लम्बी सांस लेकर आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा तथो दुर्योधन को पात उत्पात महाबल भ्रातृ पद्मना तस्मान मधोत्कट इव दीप इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोन्मत्त गजराज की भांति ध्रात्री समूह रूपी कमलवंश से उछलकर बाहर निकल आया। सो कर्माणम भीमसेनम आयाकोदर नुक्त वचनम वक्त में धृतम उसने वहाँ खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा ब्रिकोधर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए च क्षत्रिया क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है बलवान होने पर छत्रबंधु हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना चाहिए अथवा मुझे क्षत्रिय का मित्र होने के कारण कर्ण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए सूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। हैज्रम कृतम दानवसूदनम जितने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है दानवों का संहार करने वाला वज्र महर्षि दधीच की हड्डियों से निर्मित हुआ है आग्ने कृत् पुत्रो रौद्रौ गांगेय इतपि श्रूयते भगवान देव सर्वगुह्य मयो गुहा सुना जाता है सर्वगुह्य स्वरूप भगवान स्कंधदेव अग्नि कृतिका रुद्र तथा गंगा इन सबके पुत्र हैं क्षत्रियेभ्ये जाता ब्राह्मणास्ते चम ते श्रुता विश्वामित्र प्रभृत प्राप्त ब्रह्मत्व अभ्ययम कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं उनका नाम तुमने भी सुना ही होगा तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं आचार्य कलशाजा तो द्रोण शस्त्र गौतम श्याम्बाए चरस्तम्बाच गौतम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म कलश से हुआ है महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति भी सरकंडों के समूह से हुआ है यम तद्यागमित मैं सकुंडलम सकवचम सर्वक्षण लक्ष कथ आदित्य सरतम मृगे व्याघ्रम तुम सब भाइयों का जन्म जिस प्रकार हुआ है वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है समस्त शुभ लक्षणों से शोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूत जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है क्या कोई हरणी अपने पेट से बाघ पैदा कर सकती है कथम आदित्य संकाशम सुतोमुम जनिष्य एवं छत्रगुण युक्त सुरम समित शोभनम पृथ्वीराज मरहोय ंगराज्यम नरेस्वर अरे न बाहुविरी चेना मयाचा ज्ञान वर्तिना इस सूर्य शरीर तेजस्वी वीर को जो इस प्रकार क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न तथा सम्रांगण को सुशोभित करने वाला है कोई सूज जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञापालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं समुचे पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है युज से शांत मद्विचे चितम रथमारुह्य पदभ्या मुकम जिस मनुष्य से मेरा यह व्रता नहीं सहा जाता हो वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को नवाबे हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए तत सर्वस्थ रंगस् हाहाकारो महान भूत साधुवादानुसमबद्ध सूर्यपागमत यह सुनकर समूचे रंग मंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से महान हाहाकार मच गया इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए ततो दुर्योधन करण आरम्र करे नृप दीपिका अग्नि कृतालोक तस्मात्निर तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की अंगुलियाँ पकड़कर मशाल की रोशनी करा उस रंगभूमि में बाहर निकल गया पांडवास् सहद्रोणा सकृपतेष्मेण सहिता सर्वे यजुषम सम निवेशन राजन समस्त पांडव भी द्रोण कृपाचार्य और भीष्मी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चल दिए अर्जुन तेजन कश्चित कश्चि करण भारत कश्चि दुर्योधने तेव ध्रुवंत प्रस्थित तदा भारत उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की कोई कर्ण की और कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए कुछ प्रत्यभिज्ञा दिव्यलक्षण सूचित पुत्र मंगेशरम स्नेहान्ना प्रीतिर जायत दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचान कर कुंती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई दुर्योधन सितदा कर्णमा साध्य पार्थिव भयम अर्जुन संजातम क्षेत्र मंतरधीय जन्मे उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो गया स चाप्य वीर कृतशस्त्र निश्रम परेण साम जबदर्चयोधनम युधेशर सभव तदाति न कर्ण तोल्योस्त धनुर्धर चित ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वनापूर्ण बातें करने लगा उस समय युधिष्ठिर को भी यह विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर कर्ण के समान धनुर्धर कोई नहीं है इति श्री महाभारत आदि पर्वड़ी, संभव परवड़ी अस्त्र दर्शने दर्शन ष्ठी शिकतम इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक एक सौ छत्तीसवां अध्याय पूरा हुआ